मुनिवृंद पूजा की ओर मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय विद्यार्थियों हमारी चर्चा योग विद्या को लेकर के चल रही है स्वामी जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में सुख से जीना चाहता है जीते तो सब है एक वो व्यक्ति भी जीता है जो विभिन्न प्रकार के दुखों में फंसा रहता है वो भी जीता है एक वो भी जीता है जिसके पास सब साधन है लेकिन फिर भी मानसिक रूप से वो अशांत रहता है वो भी जीता है तो कहते हैं ये दो प्रकार के जो जीवन है ये कोई जीवन नहीं है असली जीवन वो है कि जिसमें व्यक्ति का संबंध ईश्वर से बना रहता है क्योंकि जब हम किसी विशेष पवित्र शक्ति से अपना संपर्क रखते हैं उसको याद रखते हैं उसको अपना सहारा मान करके चलते हैं तो उस शक्ति के बल पर वो बड़ी बड़ी आपत्तियों और संकटों को भी सहजता से पार कर सकता है कर लेता है कार्य सारे करेगा लेकिन उसके मन पर उसका कोई कुप्रभाव इतना अधिक नहीं होगा जितना एक सामान्य व्यक्ति पर पड़ता है तो ये सब योग के कारण से संभव है तो स्वामी जी कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां जिनका कि निरोध करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है तो वो निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए अविद्या जो मनुष्य के अंदर बहुत गहरे में बहुत मजबूत ढंग से बहुत बहुत ही घनीभूत होकर के जो बैठी हुई है और वो हमारे मन पर प्रभाव डालती है और हमें अपना चमत्कार दिखाती है उस चमत्कार हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं वो चमत्कार कौन से होते हैं वो चमत्कार होते हैं लोभ क्रोध मोह लालसा विषया शक्ति ये सब अविद्या अपना चमत्कार दिखा करके हमें अपने मूल लक्ष्य से कहीं दूर भटका देती है तो कहते हैं कि उस अविद्या की निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए इसका विचार होते हुए विदित होना सही है। सब बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए मन बाहर खिंचा हुआ ना रहे। तो अविद्या के संबंध में महर्षि पतंजलि जी ने चार भेद किए एक तो है अनित्य और असुचि और अनात्मा और एक और है अनित्य सुचि अनात्मा और दुख यानी जो हम जैसा समझते हैं हम जैसा समझते हैं वैसा ही ठीक है ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हम कई बार गलत को भी सही समझ लेते हैं पर ऋषि जैसा समझते हैं उसमें उनकी मेधा बुद्धि काम करती है वो गलत को सही नहीं समझते क्योंकि उनकी बुद्धि पवित्र होती है और वो किसी भी विषय की तह में जाकर के उसका निष्कर्ष निकाल करके वो यही विचार करते हैं कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखना समझना जानना और उसको व्यवहार में लाने का एकमात्र सुख का कारण है जैसे हम समझते हैं कि जो चीज नाशवान है शायद वो सदा बनी रहे नष्ट तो नहीं होगी शायद बनी रहेगी और उस नष्ट होने वाली चीज से हम ना जाने क्या क्या चीजें मांग लेते हैं दीर्घायु की कामना कर लेते हैं उसे स्थिर रखने वाली चीजों की कामना कर लेते हैं तो जो चीज नष्ट होने वाली है जो हो ही रही है अगर उसको हम यही मान के चले कि ये नष्ट होगी ही इसमें कोई विकल्प नहीं है इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो प्रकृति से बना हुआ है तो जो नष्ट होगा वो हमारे कहने से भी वो रुकने वाला नहीं वो तो होगा ही होगा और जो चीज जैसी है वैसी ही समझ करके उसका व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर और बाहर बहुत सारे अनुभव होते हैं और वो अनुभव ऐसे होते हैं फिर किसी भी वस्तु या चीज पर हमारी जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है तो अज्ञान और ज्ञान के बीच में दोनों में एक युद्ध चलता रहता है तो स्वामी कहते हैं कि जब तक अज्ञान हमारे अंदर से नहीं हटेगा हम दो प्रकार के अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं एक तो वो है कि हम बाहर की जैसी चीजें होते हैं हम उनको एक अलग रूप में देख लेते हैं कई बार हम अपनी भावनाओं से उसको वैसी चीज बना लेते हैं वस्तु तो अपने स्वरूप में दिखाई देती है लेकिन हम अपनी भावनाओं से उसे अच्छा या बुरा कुरूप या स्वरूप बना लेते हैं तो ये जो हमारे अंदर जो भावनाएं उमड़ती हैं इन भावनाओं का मूल कारण यही है कि हम उस चीज के सही जो सही जो उसका स्वरूप है वो हम नहीं देख पा रहे तो एक तो वो चीज होती है कि जिसे हम देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कुछ ऐसी चीजें होती जो हमारे मन के अंदर काम करती रहती है ऋषि कहते हैं कि कोई चीज बुरी है तो उसको बुरा मान लीजिए बस आदमी अगर बुरा मान ले तो उससे तो उससे वो कब तक चिपटा रह सकता है एक बार आदमी को समझ में आ गया कि ये बुरा है और समझ में आ गया अच्छी तरह से उसको और अगर समझ में आ गया है फिर भी वो उस तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब उसको समझ में ठीक से नहीं आया अगर समझ में ठीक से आ जाए तो बढ़े क्यों तो जिसको ये चीजें सब साफ साफ दिखाई देने लग जाती है कि ये चीज ऐसी ही है इससे दुख ही मिलेगा ये चीज ऐसा है इससे सुख ही मिलेगा ये चीज ऐसा है इससे इससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ये चीज ऐसी है इससे हमें हानि होगी अगर ये चीजें उसको साफ साफ दिख जाए तो फिर उस व्यक्ति का प्रयास उस व्यक्ति की जिज्ञासा उस व्यक्ति की लालसा उस वस्तु के प्रति समाप्त हो जाएगी तो कहते है कि इस तरह से जब हम अविद्या की निवृत्ति एक ज्ञान के द्वारा करते हैं तो एक उदाहरण देते हैं क्या देते हैं कहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए बहुत सारी वस्तुएं देखते रहते हैं बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं और वस्तु और व्यक्ति तो संपर्क में आते हैं उनसे हम बच भी नहीं सकते कहा जाएंगे भाग करके अगर एकांत जंगल में चले जाए तो वहां भी पेड़ दिख जाएंगे पशु पक्षी दिख जाएंगे कौए दिख जाएंगे जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाएगा कि हमारे मन की वृत्ति ही खराब हो जाएगी तो हम कहीं भी जाए कहीं भी जाए हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा तो स्वामी जी कहते हैं कि हम बाहरी विषयों में बाहरी व्यक्तियों में बाहरी पदार्थों के बीच में रहते हुए भी हम योग निष्ठ बने रहें तो ये कैसे संभव है और कठोपनिषत्कार इसी कहता है कि ये इंद्रियां जो है खाने चिखाने व्यतु तस्मात परा नांतरात्मा। ये इंद्रियां जो है आंख कान नाक आदि ये सब बाहर के विषयों को ग्रहण करती रहती हैं आंख रूप का ग्रहण करती है कान शब्द को ग्रहण करते हैं सब इंद्रियां अपने अपने विषय को निरंतर निरंतर ग्रहण कर रही निरंतर उसका सुख और दुख अनुभव कर रही तो योगनिष्ठ कौन रह सकता कहते हैं कि इन सब बाहरी वस्तुओं का जान होते हुए भी मन खींचा हुआ ना रहे मन बाहर खींचा हुआ ना रहे जैसे चुंबक होती है ना तो चुंबक के पास लोहा रख दीजिए तो क्या होगा लोहा चुंबक को खींचेगी या चुंबक लोहे को खींचेगा बड़ा लोहा होगा तो चुंबक खींच लेगा चुंबक को खींच लेगा ऐसा भी होता है क्या अच्छा <laughs> तो इसमें जो उदाहरण दिया जाता है वो यही मान चलना चाहिए कि जो उसका जितना क्षेत्र है ना उसी क्षेत्र के सही में जैसे ये ऐसा उदाहरण बन गया जैसे किसी ने कहा कि जी आप कहते हो कि भोग भोगने से अग्नि बढ़ती है जैसे अग्नि में घिर डालने से अग्नि की और वृद्धि होती है तो किसी ने कहा भी एक पीपा घी अगर हम डाल रहे अग्नि के ऊपर तो कैसे वृद्धि होगी <laughs> तो ये ये इस तरह के उदाहरण जो है वो वो वहां पे घटते नहीं ऋषि का केवल इतना अभिप्राय है कि एक सामान्य नियम के अनुसार चुंबक लोहे को खींचता है तो लेकिन और ये हम सब भी खींच रहे हैं हमारे सामने रूप प्रसादी विषय रहते हैं तो हमें भी विषय अपनी ओर खींचते रहते हैं लेकिन बुद्धिमान वो है कि जो इन विषयों की हानि को समझ करके मन उसकी ओर से अपने को हटा लेता है इसी को योग दर्शन में प्रत्याहार की अवस्था कही है स्व विषय असंप्रयोगे स्व अपनी इंद्रियों के साथ जो विषय जुड़े हुए है शब्द स्पर्श रूप असम प्रयोग जब इनका संबंध न रहने पर जब इन बाहरी इंद्रियों का इन बाहरी विषयों के संबंध ना रहने पर स्विष्या संप्रोगे चित्त स्वरूपा नुकारा इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारा तो जब इंद्रियां चित्त की तरह अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है यानी जैसे चित्त निरुद्ध अवस्था में होता है मन निरुद्ध अवस्था में होता है और मन निरुद्ध अवस्था में क्या है कहते हैं कि सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रजाता जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब तो असंप्रदाय समाधि को योगी प्राप्त कर लेता है तो वो सब वृत्तियां क्या है यानी संप्रदाय समाधि की जितनी भी वृत्तियां हैं ढूंढने की खोजने की जानने की सीखने की स्मृतियां जितनी भरी पड़ी हैं प्रकृति से संबंधित उन सब प्रकृतियों की वृत्तियों का विराम हो जाने पर और उस समय केवल एक ही विषय रहता है और वो रहता है स्वयं का और ईश्वर का तो सर्वृत्ति तो निरोधे असंप्रदा समाधि का तात्पर्य यही है कि जब सम्प्रजा समाधि की जितने भी प्रकार के विषय होते हैं उन सब विषयों से मन को हटा लेना उन इंद्रियों से अपने मन को अंतर्मुख कर लेना तो जब मन की ऐसी निरोध अवस्था होती है तो उस निरोध अवस्था में फिर इंद्रियों की भी वैसी ही अवस्था जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है वहां उदाहरण दिया है कि कि जैसे एक इंद्रिय पर विजय पा लेने पर हर इंद्रिय को जीतने की जरूरत नहीं है जैसे मक्खी होती शहद की तो एक उड़ती है तो सब पीछे पीछे उसके उड़ने लग जाती है और वो जहां बैठ जाती है सब उसके पीछे पीछे बैठ जाती वहां पर इस तरह को उदाहरण दिया है हाँ हाँ हा, रानी हो या राजा कोई भी हो पर वो नियम ऐसा ही है तो इसी तरह मन के संबंध भी घटा सकते हैं कि लोग नमक खाना छोड़ देते हैं पर अंदर सोचते रहते हैं कि नमक खा, खा, खाना छोड़ तो दिया लेकिन बार बार मन ललचाता है नमक के बारे में उपवास करते हैं लेकिन भोजन की याद बनी रहती है कि कब शाम होगी और हम भोजन करेंगे तो ये ये ये इंद्रियों का जीतना नहीं है जिस जब हम स्पर्श रूप प्रसादी गंद आदि विषो से बिल्कुल उसकी याद भी ना आए उससे हम अपना संबंधी तोड़ दे जैसे विष है हमें पता है कि विष है तो हम उसको बिना नन्च किए उसको दूर से ही छूट देते हैं उसका हम अपने मन में कोई ध्यान नहीं करते कि ये मुझे प्राप्त करना चाहिए हमारे अनुकूल कोई सब्जी नहीं पड़ती कोई कोई दाल नहीं पड़ती और मुझे पता है कि अगर ये सब्जी मैं खाऊंगा तो इससे मेरा रोग बढ़ेगा तो वो व्यक्ति दूर से ही उस सब्जी के प्रति मोह त्याग देता है उसकी ओर देखता भी नहीं है लोग कहते भी अरे थोड़ी सिलने बिल्कुल नहीं चाहिए उसे पता है कि परिणाम इसके भयंकर आएंगे तो पहले से ही उससे डरता रहता है तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को या जिस साधक को ये बात निश्चित रूप से ज्ञात हो गई है कि इंद्रियों के विषयों का जब हम अमर्यादित संयम बिना देश काल के अनुसार उनका अवैध रूप से जब हम सेवन करते हैं या उनकी ओर खींचते तो स्वाभाविक रूप से उसके जो परिणाम होते हैं वो गलत रूप में हमारे सामने आएंगे वो सही नहीं आ सकते तो कहते हैं कि जब इस प्रकार से मन की निरुद्ध अवस्था के साथ इंद्रियां भी जब अंतर्मुखी होकर के स्थिर हो जाती है तो उस समय वो प्रत्याहार की अवस्था होती है इस स्थिति में फिर उसके मन को बाहर के विषय लालच नहीं दे सकते लालसा नहीं दे सकते लोभ नहीं दे सकते अब जैसे हम यहाँ सब बैठे हैं, देखिए देखिये प्रत्याहार का उदाहरण कैसे घटेगा कि किसका प्रत्याहार बनता है किसका नहीं एक व्यक्ति मिठाई लेके आ गया ठीक है और ऐसी मिठाई लेके आ गया जो इस देश में नहीं बनती मान यूरोप की है या अमेरिका की है और हम सब लाल ला आयत है आ, भारत की तो सब खाते है पर यूरोप अमेरिका की तो कभी कभी खाने को मिलेगी तो यजशाला में उस यहां लाके रख दी मेरे पास और कहा कि भाई ये सबको यहीं बटेगी ब्रह्मचारियों को भी और आश्रम वासियों को भी और नाम नहीं बताया जाएगा नाम बताया जाएगा बाद में जब आप खा लेंगे तो नाम भले ही नहीं बताया जाए लेकिन सबकी दृष्टि यहाँ रहेगी कि ये कहीं आंखों से ओझल नहीं हो जाए कहीं अपना ये आदमी जो मिठाई लाया है इसके मन में परिवर्तन ना हो जाए भाई यहाँ नहीं बांटनी कहीं किसी दूसरे के लिए आई थी भूल से ये ना कह दे कि मैं भूल से ऋषि उद्यान में आ गया आई तो थी लवकुश उद्यान के लिए <laughs> वहां कर्मचारियों को बांटनी है ये हमारे मन में ये जो लालसा चल रही ना ये लालसा क्या यही है कि विषय की ओर इंद्रिया दौड़ती फिरती यही है और हम हमारा ना तो प्रवचन में मन लगेगा ना किसी मन लग, बस मन इस तरफ लगेगा यहाँ जो रखा उसकी तरफ मन लगा रहेगा जैसे तैसे प्रवचन खत्म हो भगवान हम भगवान से ही प्रार्थना करें भगवान प्रवचन खत्म करो जल्दी इनके मुख से जल्दी बातें जो निकल रही वो जल्दी जल्दी निकल जाएं, और सबकी निकाह घड़ी की ओर होगी क्योंकि क्योंकि प्रवचन समाप्त होते ही मिठाई यहाँ पे बटनी शुरू हो जाएगी तो ये जो हमारे मन की जो अवस्था है कि मुझे मिले मुझे मिले जल्दी मिले शीघ्र मिले अच्छी मिले और कई बच्चे तो ऐसे भी हो सकते हैं आप में से हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ हो सकते हैं कि एक हाथ में ले लिया लड्डू फिर दूसरा हाथ भी कर दिया क्योंकि वो तो एक हाथ उसको पीछे वाला हाथ थोड़ी ना दिख रहा है बांटने वाले उसको तो एक दिख रहा है तो वो एक ले लिया और फिर दूसरे हाथ से भी कर दिया और भीड़ बहुत है उसे क्या पता था कौन दूसरी बार लेने आया है कौन पहली बार लेने आया लेकिन जिसने एक बार ले लिया अगर वो कह दे नहीं दो, दोनों हाथ करो तो मिलेगी तो फिर वो मारा जाएगा क्योंकि दोनों हाथों वो कैसे कर सके पीछे तो उसके एक हाथ में बंधा हुआ लड्डू अब वो दोनों हाथ कैसे करेम करे या तो वो जेब में डाल ले और जेम भी माल नहीं है और पीछे से किसी ने देख लिया तो पीछे से फिर मुश्किल हो जाएगी तो इस तरह की जो हमारे अंदर तो स्थितियां बनती हैं ना इस तरह से विशेष प्रसंग होने पर ये ही हमें ये बता रही हैं कि हम विषयों से किस तरह से गहरे से गहरे जुड़े हुए हैं कि उसके बिना हम बेचैन हो जाते हैं तो इसी बात को स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि सब बाहरी वस्तुओं का जान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ ना रहे और ये लक्षण व्यवहार भानु में भी स्वामी लिखे हैं कि यमर्था नाप कर संति संय पंडित यम जिसको जिसको बाहर के विषय खींच नहीं सकते बाहर के विषय खींच लेते हैं तो वो व्यक्ति फिर कुछ भी कर सकता है किसी भी स्तर तक नीचे आ सकता है वो राष्ट्रद्रोही भी हो सकता है क्योंकि अगर उसका धन के प्रति आकर्षण है धन की ओर उसका मन लगा हुआ है तो उसको कोई बहुत बड़ी धन की राशि देकर के खरीदा जा सकता है वो थोड़ी देर पहले देशभक्ति की बातें कर रहा होगा लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगा की वो उसने देश को बेच दिया ऐसा होता है क्योंकि ऊपर देश देश भक्ति की बातें करने से देशभक्ति थोड़ी ना आएगी आपने अंदर के जो आकर्षण हैं जो हमें हर तरह से खींच रहे हैं अब जैसे किसी ने किसी सोचा की कि भाई एक आदमी कहने लगा कि जी मैं तो ईमानदार हूं और मैं रिश्वत उतनी नहीं लेता और मैं गलत काम नहीं करता तो वो कहने लगा कितने की रिश्वत नहीं लेते बोले जी अगर कोई मुझे हजार भी दे तब भी मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो अच्छा बोले अगर दो दे तो चलेगा तो नहीं नहीं कैसे चलेगा मैं तो रिश्वत दूंगा ही नहीं चाहे 2000 हो चाहे 20000 हो तो उसने कहा अगर 20 करोड़ हो तो तो उसका मन थोड़ा सा ढीला हुआ फिर वो थोड़ा मरी मरी आवाज बोलने लगा कि नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा मतलब अब वो थोड़ा थोड़ा अंदर से हिलने लग गया अब उसका कंपन शुरू हो गया तो जब तक आदमी ईमानदार नहीं होता जब तक उसको ईमानदार इमां, ईमानदारी करने की परीक्षा नहीं होती ईमानदार बनने की उसकी परीक्षा नहीं होती तब तक लोग ईमानदारी बहुत बातें करते हैं या इसको हम यू भी कह सकते हैं जब तक उसको बेईमान बनने का अवसर नहीं होता है तब तक वो ईमानदारी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी बुराई करेगा कि उन्होंने वहां घोटाला कर दिया उन्होंने वहां यह कर दिया उन्होंने वहां ऐसा कर दिया उन्होंने उसके साथ धोखा किया ये किया लेकिन जब वो व्यक्ति स्वयं जब उस सीट पर बैठा हो तब पता लगता है कि अब उसकी ईमानदारी कितनी उसके काम आ रही है तो ये जो अंदर की चीजें हैं कहते हैं ये पंडित के लक्षण नहीं है जो हमें थोड़ी सी कोई चीज अच्छी लगती है और हम अंदर से डगमग हो जाते हैं हम अंदर से हिल जाते हैं हमें वो चीजें हिला देती हैं तो हम पंडित नहीं है हम नाम मात्र पंडित हैं जैसे रात अपने ज्ञानेन्द्र जी कह रहे थे कि सूचना इकट्ठी कर लेते हैं हम सूचना इकट्ठी करने वाले रह जाते हैं फिर कि न्याय दर्शन क्या लिखा है कि योग दर्शन क्या लिखा है कि फलाने दर्शन क्या लिखा है पर अंदर हमारे कुछ आता नहीं है अंदर हमारा कुछ अपने ऊपर बस नहीं चलता तो कहते हैं ये ये चीजें जो है योग की ओर आदमी को प्रवृत्त नहीं होती कहते हैं बाहरी जान वर्तमान होते हुए अंतर्मुख स्थिर रहना इसी का नाम वृत्ति है कहते हैं कि बाहरी हम सब कुछ देख रहे हैं हमारे सामने रूप रस गंध स्पर्श धन सब कुछ है और सब कुछ हमें उपलब्ध है और लोग कह रहे हैं कि महाराज ले जाओ आप, आप ले जाओ जितना आपको चाहिए तो कहते है ऐसी स्थिति में भी अपने वृत्ति को लोभ क्रोध मोह से रहित तो होकर के अपने अंदर हिमालय की तरह टिके रहना हमें लोभ नहीं डिगाए क्रोध नहीं डिगाए और ये, इसका मूल कारण है हमारी बुद्धिमत्ता अगर बुद्धिमत्ता नहीं ना हमारे अंदर तो हमें कोई भी गिरा सकता है तो इसलिए बुद्धिमत्ता हमें योग में योग में प्रवृत्त करती है और जब बुद्धिमत्ता नहीं होती है बुद्धिहीनता होती है तो हम न तो धर्म का पालन कर सकते हैं और न हम अपने जीवन को सुख से जी सकते हैं तो कहते हैं ये सारी सारे जो जो हैं ये सब बुद्धि के ऊपर निर्भर है उदाहरण देते हैं जैसे कोई एक नदी का बहाव बंद कर देवे तो पानी पूर्ण रूप से भर जाता है इसी प्रकार बाहरी विषयों से चित्त को हटाने में स्वयं दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है स्वामी जी कहते हैं कि जैसे नदी कोई बह रही है और उसका एक तरफ से मिट्टी आदि डाल करके और उसका उधर से वो बहाव बंद हो जाए तो कहते हैं कि फिर वो पानी इकट्ठा वहां भर जाता है और काफी भर जाता है तो कहते हैं इसी प्रकार बाहरी विषयों से चित्त को हटाने में इसी तरह से प्रत्याहार की सिद्धि कर लेने पर प्रत्याहार की अवस्था अपने अंदर मजबूत कर लेने पर हमारी बाहरी विषयों के प्रति अत्याशक्ति वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लग जाती है और इसका मूल कारण है हमारी समझदारी हमारा ज्ञान क्योंकि हम बाहर बाहर हम आकर्षित भले नहीं हो रहे हैं लेकिन अंदर से उस चीज के प्रति हमारी वो एक लालसा बनी हुई है तो आप आंख बंद करेंगे तो अंदर ही वही चीज दिखाई देगी तो बाहर आंख बंद करने से कोई ये सोच ले कि हम प्रत्याहार सिद्धि होगी हो गए हो वो संभव नहीं है आंख ज्ञान की खोलनी है और ज्ञान की आंख जब खुलती है तो बाहर की आंख बंद होती है तो उसी से लाभ होता है अब बाहर की आंखें तो बंद कर पर अंदर की आंख में वही सब चल रहा है जिसे हम देखने के लिए खाने के लिए पीने के लिए लालायत हैं, वो वो स्थिति प्रत्याहार की नहीं है तो कहते हैं कि जैसे नदी पूर्ण रूप से जब एक तरफ से उसके बहाव को रोक दिया जाता है और फिर उसमें पानी भरता है उसमें शक्ति आ जाती है फिर उसी खट्टे पानी को अगर पूरा खोल दिया जाए तो पूरा गांव का गांव गाँग तबाह हो सकता है पूरा नगर डूब सकता है इतनी उसमें शक्ति आ जाती ऐसे ही जब योगी व्यक्ति बाहर के विषयों से जब अपने मन को हटाने के लिए धीरे धीरे बैराग्य का अभ्यास करता है विवेक का अभ्यास करता है तो उसके अंदर मन की शक्ति क्या बढ़ जाती है उसकी सोचने की समझने की विचारने की उसकी सूक्ष्म बुद्धि उसकी प्रतिभा पहले से अधिक बढ़ जाती है एक वो उसका जीवन था जब वो विषयों की ओर भागता था रात दिन पागल हो रहा था मुंबई का एक युवक था वो गुरु वहां आया रोजड़ पढ़ने के लिए नाम तो मैं नहीं लूंगा उस समय वो लगभग अठारह अठारह साल का रहा होगा सत्रह अठारह तो आचार्य जी कह रहे थे कि इनकी क्या स्थिति थी, थी आप जानते हो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता तो बोले इनकी यही स्थिति थी कि मुंबई में ये पागलों की तरह सड़कों पर घूमते थे और बस ये खाऊं वो खाऊं इसको देखू उसको देखू ये देखू रात दिन इनका जीवन उसी में बहा जा रहा था और ये अपने को बिल्कुल नीचे गिरा करके ले जा रहे थे तो इनके पिताजी को दया आई कि अगर ये पुत्र इसी तरह मेरा मुंबई की गलियों में भटकता रहा तो ये तो जीवन को खो बैठेगा और हाथ कुछ लगने वाला है नहीं तो उसको फिर वहां रोजगार में लाए और फिर वो चार पांच छह साल वहां रहा उसका जीवन फिर अलग ही हो गया तो कहने मतलब ये की जब हम विश्व में अनियंत्रित और अमर्यादित और विवेक शून्य होकर के दौड़ते हैं तो हमारी दुर्दशा हुए बिना नहीं रहती इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि जिसकी मन इंद्रिया बस में है वही सुखी है और जिसकी मन इंद्रिया बस में नहीं है वो सबसे बड़ा संसार का दुखी व्यक्ति है तो ये आज का थोड़ा विषय था बाकी चर्चा कल करेंगे शब्द शांत पाठ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरा